दो रंग दुनिया के और दोस्ते दो रंग दुनिया के और दो रास्ते दो रूप जीवन के जीने के वास्ते दो रंग दुनिया सोच समझ के पाओ रखे समझा दो हर दीवाने को समझा दो हर दीवाने को इक रास्ता मंदिर को जाए इक जाए में खाने को इक जाए में भूल न जाए राही धोखा न खाए दो रंग दुनिया के और दो रास्ते एक ऐसे लोग जो और का खून भी पीते हैं अपनों का खून भी पीते हैं कोई फूल खिलाए कोई काटे बिखराए दो रंग दुनिया के और दो रास्ते नमस्कार आज की हमारी बात एक बड़ी समस्या से शुरू होने वाली है और यह समस्या आप अकेली मेरी नहीं है आप सबके सामने आई होगी परंतु जब यह समस्या सामने आती है ना तो यह समस्या जैसी नहीं लगती ये कुछ और ही नजर आती है उस वक्त ये अवसर नजर आता है मगर सच बात ये है कि ये अवसर होता नहीं है ये होती है समस्या अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये आज सुबह सुबह क्या नई बात शुरू करती हां साहब ये समस्या होती है चुनने की चुनना चुनना तब होता है जब आपके पास अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं यानी कि आपके पास ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन पर जाया जा सकता है और हर रास्ते पर जाने के बहुत से लाभ होते हैं और ऑब्वियसली है, जाहिर है कि कुछ ना कुछ नुकसान भी होते होंगे तभी तो आप उनमें से कोई एक रास्ता चुनते हैं देखिए हम आम तौर पर समस्या उसको मानते हैं जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है यानी कि अगर हमें बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है तो हम सोचते हैं कि भाई किसी स्कूल में एडमिशन हो जाता और हम बहुत से स्कूलों में कोशिश करते हैं कि भैया इस स्कूल में भी देख लेते हैं जो घर के पास है उसमें भी देख लेते हैं शहर के सबसे बड़े स्कूल में भी देख लेते हैं वगैरह वगैरह और हमको लगता है समस्या एडमिशन कराना है मगर असली समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि मेरे को कई स्कूलों में एडमिशन का ऑफर मिल जाता है अब मुझे सोचना होता है कि भैया मैं किस स्कूल में जाऊं और भाई साहब आप सच मानिए कि समस्या वो असली बड़ी है कि मैं कहां जाऊं मैंने अक्सर देखा है कि ये समस्याएं हम सबके सामने आती हैं। यानी कि सैकड़ों रास्ते हैं और हर रास्ता दूसरे से खूबसूरत नजर आता है मैं अपने परिवार में परिवार तो नहीं कहना चाहिए परंतु अपने एक मित्र को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए उसके लिए अपनी जिंदगी के चार या पांच साल कुर्बान करती है कुर्बान कर दिए का अर्थ यह है कि वे उसकी नींद सोए उसकी नींद जागे और उसको पढ़ाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर दूसरे शहर से तीसरे शहर जाते रहे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस बीच में कोरोना भाई साहब भी आ गए जो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उनको मिली उसके कारण उनको स्थान परिवर्तन में उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा यानी कि ट्रांसफर की कोशिशों में ये सरकारी नौकरी या बैंक की नौकरी नहीं कर रहे थे किसी आईटी फर्म में थे यानी उनको उसकी जरूरत पड़ी नहीं नतीजा क्या हुआ कि उनके बच्चे का एक नहीं कम से कम चार या पांच कॉलेजों में एडमिशन हो गया यानी वो जो टॉप ग्रेड कॉलेज हैं वो कोई आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी कानपुर और आईआईटी कोहाटी वगैरह वगैरह इस तरह से और साहब अब मैं आपसे बता सकता हूं आज वो जितने परेशान हैं मुझे नहीं लगता कि पिछले चार पांच साल में जब उनका बच्चा पढ़ रहा था या जब उसके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी थी या किसी टेस्ट में उसके नंबर कम आते थे वहां उनको कोई परेशानी हुई हो हु। बहुत मुश्किल हो जाता है तो अब समस्या क्या है मैंने अपनी जिंदगी में भी इसको देखा है मैं आपको सही बताता हूं देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आपका ट्रांसफर आपके हाथ में नहीं होता है यानी कि आपका ट्रांसफर आप खुद तय नहीं कर सकते कि भैया मैं ट्रांसफर होकर कहां जाऊंगा अगली पोस्टिंग में मगर मैं उन चंद एक खुशकिस्मत लोगों में से हूं जिनका मेरा जुगाड़ था मतलब हमारे एक उच्च अधिकारी थे जो उस वक्त पर्सनल डिपार्टमेंट में बैठते थे पर्सनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है हमारे बैंक में जो ट्रांसफर वगैरह में मदद करता है यानी मदद नहीं यार वही ट्रांसफर वही करता है तो एक पोस्टिंग पर मेरी पोस्टिंग वहां समय पूरा हो चला था और मुझे आगे कहीं और जाना था साहब मैंने उन अपने उच्चाधिकारी महोदय से निवेदन किया था कि साहब मैं चाहता हूं कि कहीं मुझे पढ़ाने का काम मिल जाए और आप सच मानिए मुझको एक फोन आया उनके विभाग से ही उस फोन में मुझसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि हमारे यहां पढ़ाने के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आप कौन से स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहेंगे मतलब ये तो तय उन्होंने कर दिया कि आप मतलब पढ़ाने जाएंगे स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे ये तो उन्होंने तय कर लिया अप्रूव करा लिया था मगर कौन से में जाएंगे ये वो मुझसे पूछना चाहते थे साहब एक सेंटर था जो मेरे घर से तकरीबन डेढ़ सौ किलोमीटर दूर था घर मतलब बनारस से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर था और दूसरा सेंटर मेरे घर से पांच सौ किलोमीटर दूर था परंतु वो एक हिल स्टेशन था अब साहब मैं बड़ा पशोपेश में पड़ गया मैं सोच ही नहीं पाया कि क्या करूं मगर आप देखिए उस वक्त मैं कदर पशोपेश में था मगर उसके बावजूद ना मालूम क्यों मुझे वो हिल स्टेशन की वादियां नजर आने लगी और साहब मैंने उनसे कह दिया कि हां साहब मुझे वहां पोस्ट कर दीजिए बात खत्म हो गई पांच सात दिन के अंदर मेरा कार्यालय आदेश आ गया कि मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया अब जब ये कार्यालय आदेश आ गया तब मैं सोचने लगा यार ये तो मैं घर से बड़ा दूर चला जाऊंगा मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि अरे भैया घर से दूर जा रहे हो कम से कम सुंदर जगह जा रहे हो ये मतलब जो जब उनसे कहा था कि मुझे वहां भेजिए तो वो वादियां जो नजर आई थी वो वादियां वो काम हो जाने के बाद नहीं नजर आई खैर वो तो बात अलग मैं अभी बात जो कर रहा हूं वो केवल यह कर रहा हूं कि कैसे आपके सामने अनेक विकल्प आते हैं हमारे एक मित्र जो हैं वो इस बारे में बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते हैं वो क्या कहते हैं उनका कहना यह है कि साहब होता यह है कि देखिए आप जब भी कभी सड़क पर जा रहे हो और आपको लगे कि सड़क पर एक सिक्का पड़ा हुआ है तो और आप उस सिक्के को उठाने के लिए झुके और बाद में पता चले कि यार वो सिक्का नहीं था वो किसी कफ वाले ने थूका हुआ था देखिए मेरे इतने गंदे उदाहरण से बुरा मत मानिएगा मगर ये वास्तव में मेरे मित्र ने मुझे उदाहरण यही देकर समझाया बोले तब आपको पछतावा ये होता है कि आखिरकार मैंने वो सिक्का उठाने की कोशिश ही क्यों की तो भैया ये सिक्का उठाना है या नहीं उठाना है ये निर्णय तो पहले करना था ना जब तय कर लिया कि सिक्का उठाना है और आप झुक गए और तब आपने देखा कि वो क्या है तब तो साहब ठीक है फिर तो आपने कुछ डिसीजन लिया और हो गया अब हर बार जब आप सड़क पर चलते हैं और कहीं पर आपको सिक्का नजर आता है तो आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि भाई उठाना है नहीं उठाना है तो मकसद ये कि देखिए हम अगर हमारे सामने हम किसी चौराहे पर पहुंच जाते एक गजानन मुक्तिबोध जी की कविता है जिसमें उन्होंने कहा है कि चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहां पर कई रास्ते जाते दिखाई पड़ते हैं और मेरी इच्छा होती है यानी कवि साहब कह रहे हैं कि मेरी इच्छा होती है कि उनमें से हर रास्ते पर चलू मगर आप हर रास्ते पर चल नहीं पाते आप कोई एक रास्ता चुन लेते हैं और उस पर चले जाते मेरा सवाल यह है कि परेशानी कब होती है परेशानी उस चौराहे पर पहुंच के होती है कि भाई कौन सा रास्ता चुने मैं आपको एक बात और बताऊं यह भी अपना एक व्यक्तिगत अनुभव से ही बता रहा हूं हम लोग बैंक की नौकरी करते थे तो हर तीन चार पांच साल पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता था और नॉर्मली क्या होता था कि आप कहीं ना कहीं जाने के रास्ते पता लगा लेते थे अच्छा वो रास्ते पता लगा के और आप उन्हीं रास्तों पर चला करते थे तो आपको पता था कि भाई इस चौराहे से बाएं घूमना उस चौराहे से दाएं घूमना अब देखिए मेरा क्या हुआ कि इतफाक से मुझे विदेश में एक पोस्टिंग मिल गई तो मैं एक साउपलो नाम का शहर था वहां पहुंच गया अब जब साओपोलो शहर में पहुंचा तो वहां पर मेरे पास एक गाड़ी थी और बैंक में काम की बहुत कमी थी तो इसका मतलब मेरे पास समय का बाहुल्य था अब साहब मैं जानबूझकर उस शहर में क्या करता था कि एक तो मुझे रास्ता मालूम नहीं था और वहां पर जो भाषा इस्तेमाल होती थी वो भाषा मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं ऐसे लोगों से पूछ लेता था भैया कहां जाना है उसके हिसाब से दहीने बाएं पूछ के चला जाता था अब जितनी देर तक दहीने बाय याद रहता था उतनी देर तक तो दहीने बाए करता था मगर थोड़े समय के बाद वो दहीने बाय भूल जाता था अब मुझे पता था कि किसी ने बताया कि भैया वो जगह 20 किलोमीटर दूर है अब साहब बीस किलोमीटर जाना है अभी तो हम दस ही किलोमीटर आए और रास्ता भूल गए तो वहां से उसके बाद मैं जहां जहां सड़क पे बाईफर्केशन ट्राईफर्केशन या कोई भी फिकेशन होता था वहां से मैं अपने हिसाब से उस जगह की दिशा निर्धारित करके मुड़ जाता था अच्छा मेरी पत्नी ने जो कि अक्सर मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठी रहती थी और बेटी ने वो भी मेरे साथ ही रहते थे जब हम लोग कहीं जाते थे बाजार वगैरह या किसी से मिलने जुलने तो हम तीनों एक साथ ही चलते थे तो साहब उन्होंने इसके लिए एक टर्म ढूंढ लिया था उन्होंने कहा ओ तो अब भटकना शुरू अब देखिए ये भटकना क्या था मैं कहता था कि भाई आखिरकार हम तीनों लोग ही तो यहां पर परिवार है अगर मान लो हम भटक ही गए तो चिंता की क्या बात है जहां खाने का समय होगा खा लेंगे और अगर मान लो रात ही हो गई तो जहां कोई रहने की जगह मिलेगी वहां रह लेंगे और अगली सुबह वापस चले जाएंगे क्योंकि अब आपको बता दूं कि वहां पर क्या था कि जो दफ्तर था उसका बॉस भी मैं ही था और कर्मचारी भी मैं ही था तो यार अगर दफ्तर थोड़ी देर से ही पहुंचा तो क्या हो जाएगा नहीं है आप यह कहेंगे कि नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा नहीं नहीं पहुंचा तो हो यह जाएगा कि एक सेक्रेटरी महोदया भी आती थी और वो आकर के मतलब वो एक तरह से हम पर नजर रखती थी कि ये भाई साहब आज आए कि नहीं आए उनको देर का पता नहीं चलता था मगर वो उनको यह पता चल जाता था कि ये भाई साहब आज आए कि नहीं आए तो साहब वो हम से पूछते नहीं भाई आप आज जल्दी क्यों जा रहे जैसे उनका उनकी ड्यूटी एक्चुअली दिन में एक बजे से थी तो वो दिन में आती थी और उनकी ड्यूटी शाम तक थी जब ऑफिस बंद होने तक तो साहब मैं उनके चलते किसी भी हाल में समय से पहले नहीं जा सकता था क्योंकि वो कहती थी कि मेरा तो काम साढ़े बजे तक का है भले काम हो ना हो बोली मुझे बैंक तनखा देता है साढ़े पांच बजे तक तो साहब मैं तो साढ़े पांच बजे तक बैठूंगी आपको जाना चाहिए यार मैं बड़ा शर्मिंदा होता था कि नहीं भाई मैं कैसे चला जाऊं सेक्रेटरी महोदया बैठी हुई है यह हमारा पुराना बैंकिंग का जो कल्चर था दस पंद्रह बीस साल जो नौकरी कर चुके थे उसके हिसाब से कि अगर आपका स्टाफ बैठा है तो आप कैसे चले जाए तो साहब होता यह था कि अब मैं आपको बता रहा था कि हम रास्ता भटक जाते थे तो ये जो भटकना था ना यही एक समस्या है कि अगर आप गलत चुनाव कर लें गलत चयन कर लें तो अब यहां पर एक मुद्दा आ जाता है कि चयन करना चुनना चुनेगा कौन आप ही चुनेंगे इसके लिए कभी कभी ईश्वर इच्छा से आपको विकल्प मिल जाता है विकल्प मतलब ऑप्शन मिल जाता है कि भैया आप न चुने आपकी जगह पर कोई और चुन ले ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं आप बता दो भैया किधर जाए क्या करना है यानी वो आपके पास आते हैं अपनी निजी समस्याओं को लेकर के वो निजी समस्याएं कोर्स यही होती है कि भाई देर आर मेनी ऑप्शंस मतलब लड़की की शादी करनी है ये पांच लड़के मिले हैं और पांच में से भैया कौन सा लड़का चुन ले या लड़का है तो ये पांच लड़कियों के प्रपोजल आए हैं भैया इनमें से कौन सी लड़की चुन ले तो या मतलब देखिए बुरा मत मानिएगा मगर कभी कभी लोग हमारे जैसी उम्र में आकर के भी ये बात करते हैं कि भैया जो पुरानी पत्नी थी वो तो निबट गई अब आप बताइए कि अब नया जीवन साथी चुने ना चुने और उपलब्धता है आप हंस रहे हैं मेरी बात पर देखिए हंसीे मत ये वास्तविक किस्से हैं जो मैं आपसे बता रहा हूं ऐसा कहा गया मुझसे पूछा गया साहब ये उपलब्धताएं हैं तो मतलब इस तरह की उपलब्धताएं हैं और वो आपसे पूछने आए हैं अरे भैया मैं अक्सर मैं तो आपको बता दूं अपनी बात आपको पहले बता देता हूं कि मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि जो आपको अच्छा लगे वो चुन लीजिए मगर सच बात ये है कि अधिकांश लोग ऐसा कहते नहीं क्यों नहीं कहते क्योंकि उनको कुछ न कुछ सलाह तो देनी होती है वो कहते यार हमसे पूछने आया था हम सलाह कैसे न दे न आप सलाह मत दीजिए क्यों मत दीजिए क्योंकि मेरे हिसाब से वह व्यक्ति चाहता है कठपुतली बन जाना और कठपुतली बनके उसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि भैया कठपुतली बन जाओ अपनी डोर दूसरे के हाथ में दे दो और क्यों कठपुतली बन जाना चाहता है बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट pain of selecting to someone or selecting something or rejecting something or opting for a particular path पाथ yani, यानी वो खुद वह रास्ता चुनने की जहमत नहीं उठाना चाहता मैं यहां पर यह तो नहीं कहूंगा कि वो ऐसा काम आपको फंसाने के लिए कर रहा है कि बाद में आप पर दोषारोपण करेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोषारोपण वगैरह की कोई बात नहीं समस्या ये है कि वो अपने मन को अपने मस्तिष्क को अपने शरीर को इतना तकलीफ इतना कष्ट नहीं देना चाहता अच्छा यहाँ पर यह भी आप कह सकते हैं कि साहब नहीं नहीं वो आपके बात को इतना वैल्यू करता है इसलिए कर रहा है ना ऐसा कुछ नहीं वैल्यू कर सकता वैल्यू करना कोई मतलब असंभव बात नहीं है वैल्यू करता होगा मगर वैल्यू इसलिए करता है क्योंकि वो आपके हाथ में अपनी मतलब खुद कठपुतली बनकर रसिया आपके हाथ में देने को तैयार है उस निर्णय के लिए ये इसलिए नहीं वैल्यू कर रहा है कि आप बड़ा अच्छा निर्णय लेते हैं आप बड़ा अच्छा डिसीजन मेकर हैं नो नो नॉट बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ही फील्स कि ही विल बी मोर कंफर्टेबल और शी विल बी मोर कंफर्टेबल साहब ये एक और तरीका है रास्ता खुद नहीं चुनने का अब इसके भी अनेक उदाहरण हैं कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग जानबूझकर किसी दूसरे को अपने कठपुतली बनाना चाहते हैं और हम बनाना चाहते हैं क्यों क्योंकि हमको यह यकीन नहीं होता कि जब उसके पास अनेक ऑप्शन होंगे तो वो उनमें से किस ऑप्शन को चुनेगा क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने ऑप्शंस को जिस लॉजिक से यानी आपके लॉजिक से वो चुन सके आपको नहीं यकीन है अरे अपने बच्चों को आप जब कहते हैं कि भाई तुम्हें इंजीनियर बनना है तुम्हें डॉक्टर बनना है तुम्हें आईएएस बनना है तुम्हें फलाना बनना है और बच्चा कहता है नहीं साहब मुझे तो म्यूजिशियन बनना है मेरा तो साहब फैशन डिजाइनिंग में बड़ा वो है मैं दर्जी बनना चाहता हूं तो तब आप कहते हैं कैसा बेवकूफ बच्चा भाई क्या बात है और यानी अब आप अपनी इच्छाएं बच्चे के पास बहुत से ऑप्शन हैं मगर आप अपनी इच्छाएं उस पर थोप देना चाहते हैं इन इच्छाओं को थोपना ही एक्चुअली यह है कि मैं उसको ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं देना चाहता I want to do it myself। सेल्फ अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट होने का ऑप्शन नहीं देना मतलब उसको आप कठपुतली बना देना चाहते हैं हमारे यहां पर यानी भारतवर्ष में यह एक कॉमन प्रैक्टिस है कि पत्नी को हम अपनी कठपुतली ही समझते हैं नहीं आप एक बात समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पति कठपुतली नहीं हो सकते पति भी कठपुतली हो सकते हैं अब आप मेरी ओर मत देखिए मैं कुछ ही बातें मानता हूं मैं सब बातें नहीं मानता हूं तो कठपुतली बनाना चाहते अब साहब पत्नी को कठपुतली क्यों बनाना चाहते क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि पति जो है वो समझता है कि मैं ज्यादा अकलमंद हूं तो इसलिए पत्नी को अपनी कठपुतली बना लूं मगर सच बात यह आपको बताता हूं अबे आपने वो गाना सुना है ना कुछ जिसमें कहती है पत्नी की मैं कुछ क्या चाहते थे और मैं तुम्हारी कठपुतली हूं और वगैरह वगैरह ऐसा करके कुछ कि हम तो चाहते थे और तुमने कहा कि अपने से चुन लो ऐसा कुछ एक गाना है पुरानी फिल्म है दिलेक मंदिर उसका गाना है तो अब साहब यहां पर क्या है कि पत्नी कह रही है कि भैया मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी कठपुतली बनी रहूं और तुम अब मुझसे कह रहे हो कि साहब जाके आजाद रहूं तो पत्नी यहां पर आपको सरासर बेवकूफ बना रही है वो क्यों कठपुतली बनना चाहती है वो इसलिए बनना चाहती है कि वो आप देखिए वो ये कह रही कठपुतली बना रहा मतलब रस्सिया अपनी उंगली से तुम हिलाओ और वो अपनी नजरों से आपकी उंगलियां हिलवाए यानी कि वो अपनी उंगलियां नहीं चलाना चाहती वो चाहती है कि आप उंगलियां चलाएं और वो कठपुतली बनी रहे भैया मेरा कहना क्या है कि यह भी एक ऐसी बात है जिससे कि मतलब मैं आपको बताऊं मुझे लगता है कि यह भी बात कुछ जम नहीं रही है अरे भाई पत्नी है उसको अपना निर्णय लेने दीजिए उस कहती रहे कि भैया हम आपकी कठपुतली होना चाहते नहीं चाहिए हमें कठपुतली आप अपना निर्णय लीजिए हम अपना निर्णय ले रहे हैं हां यह बात अलग है कि सामंजस्य बना रहे तो अब ऑप्शन जैसे आपके मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नी के मामले में रहे भैया राम, राम राम राम ऐसा बिल्कुल मेरा कहने का मतलब नहीं मेरा कहने का मतलब यह है कि पत्नी कुछ बातों में अपना निर्णय ले सकती है और आप भी कुछ बातों में अपना निर्णय ले सकते हैं आप मेरा मतलब यह नहीं कि आप किन इस कॉमन मसलों पर अलग अलग निर्णय ले लें नो नो नो नॉट दैट व्हाट आई इंटेंड इज कि बात जब सौ रास्तों में से एक रास्ते को चुननी हो यानी कि हर चीज के भाई दो रास्ते तो हो ही सकते हैं ना मान लो सौ रास्ते नहीं भी होंगे आप चौराहे पे पहुंचे तो दो रास्ते तो होंगे ही ना जिसमें कि आप चुन सकते हैं तो यार मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा शौक यह है कि मैं भले ही मुझे बाद में उसकी वजह से तकलीफ हो मगर मैं डेफिनेटली जो जाना पहचाना रास्ता है उसको छोड़कर दूसरा रास्ता जरूर देखना चाहता हूं अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करना चाहते हो भाई जाना पहचाना रास्ता होगा तो तकलीफ नहीं होगी साहब मैं ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि उस रास्ते पर क्या तकलीफें हैं यह भी जान लूं ये आप सोच रहे होंगे कि तकलीफें के क्या करोगे अरे यार एक आदत होती है ना क्या बोलते हैं उसको मैं अंग्रेजी का शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है ना हिंदी का याद आ रहा है सच बात यह है कि इसके लिए कोई शब्द है भी या नहीं वो मुझे नहीं मालूम है मगर मैं अपने आप के मतलब अपने बारे में आपसे ये कह सकता हूं कि मुझे अपने आप को चैलेंज करने में मजा आता है चैलेंज करना यह कि मतलब ये काम मैं कर सकता हूं या नहीं मैं आपको एक उदाहरण अपना बताता हूं अक्सर क्या होता है कि मैं पढ़ाने का शौकीन हूं मतलब मैंने आपसे बताया होगा शायद पहले भी आपको कई बार मैं ये बात कह चुका हूं कि मुझे पढ़ाने के अवसर भी मिलते हैं और मजा भी आता है मुझे पढ़ाने में तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो देर आर समाइन्ट्स जहां पर कि आपको कंफ्यूजन होता है कि यार ये मतलब ऐसा क्यों है क्योंकि मैं नॉर्मली बिलीव करता हूं कि जब भी आप क्लास में जाए तो आप जो भी कहें उसके लिए लॉजिक आपके पास होना चाहिए यानी कि अगर कोई आपका स्टूडेंट या छात्र या पार्टिसिपेंट आपसे पूछ बैठे कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो आपके पास उसके लिए लॉजिक होना चाहिए और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो किसी बात के लिए आपको एक लॉजिक समझ नहीं आता अब आप क्लास पे पहुंच गए जब आप क्लास पे पहुंचे और आपने वो मुद्दा दिया अच्छा मेरी आदत क्या है कि अगर किसी ने नहीं भी पूछा पता नहीं क्यों मेरे मुंह से वहां निकल जाता है कि साहब आप सोचते होंगे कि यह पॉइंट मैंने क्यों उठाया अब मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि यह पॉइंट का जवाब मेरे पास नहीं है या नहीं था उस टाइम तक बिलीव मी सर जैसे ही मैं उस स्थिति में पहुंचता हूं कुछ तो भगवान की देन है या ये कहिए कि शायद दिमाग जो है मेरा जब थोड़ा कस जाता है तो काम करने लगता है और पता नहीं कैसे वो लॉजिक जो है वो मेरे दिमाग से निकल आता है मैं बता देता हूं अब देखिए लॉजिक ये कि मतलब जो मुझे समझ आता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही लॉजिक सही होगा मगर कुछ ना कुछ लॉजिक मैं डेफिनेटली दे देता हूं और बिलीव मी आज तक वन हंड्रेड में उस लॉजिक को क्वेश्चन नहीं किया गया है तो मुझे लगता है कि शायद ठीक ही होगा तो साहब सवाल ये सौ रास्ते मिले सौ रास्ते में से एक रास्ता चुनना है या सौ रास्तों पर बारी बारी से जाना है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में चाहता हमेशा यही हो कि उन पूरे सौ रास्तों पर जाऊं और सच बात ये है कि जो जिंदगी लंबी मांगते हैं हम लोग कहते हैं ना कि शत, शतायु हो जाए तो साहब शताई हो जाए का फायदा सिर्फ तभी है कि एक ही रास्ते पे बार बार ना जाया जाए अरे यार नए नए रास्ते चुने जाए देखे जाए कि नए रास्तों पर है क्या और हर रास्ते की अपनी एक चुनौती होगी तो यार तरह तरह की चुनौतियां भी मिलती जाएंगी तो साहब मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं पसंद करता हूं कि हर नए रास्ते पर एक बार तो चलकर देखा जाए तकलीफ होगी ठीक है वो तकलीफ भी उठाएंगे उस तकलीफ को उठाकर उस चुनौती का मजा लेंगे और अगली बार उस रास्ते को शायद न चुने अगर बहुत तकलीफ हुई तो उसके बाद नया रास्ता तो साहब ये है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हमारे एक मतलब हमारे वरिष्ठ हैं हमारे बड़े भाई साहब हैं उन्होंने मुझे ये शब्द एक बताया उन्होंने कहा यह प्रॉब्लम ऑफ स्कैर नहीं प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर तो प्रॉब्लम है ही बट एक्चुअली देर इज समथिंग कॉल्ड ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी विच इज एक्चुअली मच मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम यानी कि अतिशय की समस्या जो है वो ज्यादा बड़ी समस्या है बजाय कमी की समस्या साहब आप भी देखें अपनी जिंदगी में कि क्या आपके लिए भी यही सच है तो चर्चा करेंगे इस पर चर्चा करते हैं बात करते हैं और देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा बातें करते रहिए साहब अमिताभ बच्चन साहब ने भी अभी हाल में किसी मैंने तो व्हाट्सएप ज्ञान के कोष में ये देखा कि अमिताभ बच्चन साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई बातें करते रहो यार तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने शायद अमिताभ बच्चन की बात सुने बिना ही दोस्तों से कहना शुरू कर दिया कि बातें करते रहो तो अब चूंकि वो भी हमारा साथ देने आ गए हैं तो साहब बातें करते रहिए क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने भी वही लॉजिक दिया कि बातें करते रहोगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा भैया बुढ़ापा तो बड़ी खतरनाक चीज है तो अच्छा और सच बात यह है कि बुढ़ापा तो आता ही है यहां पर आपको एक मजेदार बात बताऊं एक 12 साल के बच्चे ने मुझसे पूछा मैं उसको कुछ समय और काल के बारे में बता रहा था उसने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए जब आप बच्चे थे तो उस जमाने में कागज होता था क्या यानी कि उसको लगा कि हम लोग इतने एंशियंट हैं कि हम स्टोन एज के आसपास के हैं फिर उसने पूछा कि साहब उस जमाने में ये मिरर वगैरह हुआ करते थे अब साहब आप सोच लीजिए यानी कि 12 साल के बच्चे के लिए आप स्टोन एज में पहुंच चुके हैं तो भैया वो स्टोन एज में जाने से अगर जा भी रहे हो ना तो साहब अरे अपनी टर्म्स पे चलते हैं ना दुनिया देखते हुए चलते हैं तो चलिए उसके बारे में बातें करते रहे और हो सके तो कम से कम अपनी नजरों में तो स्टोन एज में न जाएं तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे ये तो नहीं कहूंगा आज ही के दिन आज ही के समय मगर आज के दिन अवश्य मिलेंगे चलिए नमस्कार और आपको मालूम है ना ट्विटर हैंडल क्या है हाँ बताऊंगा नहीं बाय बाय आपने समय दिया मेरी बात सुनने के लिए उसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए चलता हूं नमस्कार हम तेरे प्यार में सारा आलम खो ब